महान वैज्ञानिक माइकल फैरडे दूसरा भाग स्कूल जाना माइकल जब पांच वर्ष का था तब उसके माता पिता मैनचेस्टर स्क्वायर के अस्पताल में काम करने चले गए यहाँ यह अस्पताल शिविर छोटे छोटे मकानों के रूप में बनाया गया था जिसे व्यक्ति के काम के आधार पर दिया जाता था जेम्स को अधिक काम ना मिलने की वजह से परिवार धीरे-धीरे छोटे से मकान में आ गया इसी मैनचेस्टर स्क्वेर के घर से माइकल ने स्कूल जाना शुरू किया उसके माता पिता धनाभाव के कारण उसे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे उन्होंने उसे एक सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया यहाँ माइकल ने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की जिसमें उन्होंने पढ़ना लिखना और अंकगणित का ज्ञान हासिल किया उन्हें नई चीजें सीखने और मित्र बनाने में मजा आता था यहाँ उनके कुछ मित्र भी बन गए परंतु उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था इसका कारण था उसके अध्यापक का क्रूर स्वभाव जो बच्चों से नफरत करता था वह अक्सर उन बच्चों की पिटाई कर देता था जिसे सब बच्चे उनसे बहुत डरते थे माइकल ने धीरे धीरे अपना झान पढ़ने से लगाना शुरू कर दिया घर पर वह खेलकूद में समय बिताते थे तब तक उसकी एक छोटी बहन भी हो गई जिसे माइकल बहुत प्यार करते थे उसका ज्यादातर समय गली में कंचे खेलने में ही बीतता। माइकल को अपने पिता को काम करते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता था उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे घंटों अपने पिता की दुकान पर बैठने को विवश कर देता आगे चलकर किसी भी लुहार की काम करती हुई मुद्रा और आवाजी से उसे अपने पिता की याद आ जाती और उसे अपनी बचपन की यादें ताजा हो जाती मैकेल को उनके माता पिता ने अनुशासन से पाला उन्हें हमेशा उनका प्यार, दुलार और मिला। जेम्स नामक धार्मिक के थे। माइकल ने भी इसी धर्म का आचरण करना शुरू किया हमारे संसार में अनेक धर्म हैं। प्रत्येक धर्म में विभिन्न वर्ग और संप्रदाय हैं भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों में एक ऐसा धार्मिक संप्रदाय है जो उन ईसाइयों से बना है जिन्हें अंग्रेजी चर्च की धार्मिक धारणाओं को अपनाने से इनकार किया यह संप्रदाय रोमन चर्च में विश्वास करता है तेरह वर्ष की उम्र में माइकेल को पढ़ाई में अचानक व्यवधान आ गया उसे स्कूली पढ़ाई छोडकर रोजी रोटी की तलाश में नौकरी करनी पड़ी क्या कोई यह सोचा सकता था कि यह गरीब अल्पशिक्षित लड़का एक दिन एक महान वैज्ञानिक बनेगा यह हैरानी की ही तो बात है कि इसी गरीब लड़के ने भौतिक शास्त्र के मूल सिद्धांतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जिनका सर आइजक न्यूटन ने भी अनुसरण किया